संवेदना के पंख ब्लॉक की एक, एक और, और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है मुहारों पर आधारित कविता बात न समझे वह नादान कोतवाल को डांटे चोर उल्टे बांस बरेली और तीन का चोर की दाढ़ी में बगले झांक रही किस ओर अक्ल, अक्ल बड़ी या भैंस बड़ी छोटा मुंह और बात बड़ी नहीं झूठ के होते पांव, दुनिया देखे, देखे खड़ी खड़ी, खड़ी। अंधेर, अंधेर नगरी, नगरी चौपट राजा अंधो में हो काना राजा नाच न जाने आंगन टेढ़ा अपनी ढपली अपना बाजा नाम बड़े और दर्शन छोटे छोटे भी हो जाते मोटे पांचों उंगली घी में होती मिट जाते हैं सारे टूटे अधजल गगरी छलकत जाए अंधी पीसे कुत्ता खाए काला अक्षर भैंस बराबर बात समझ में कैसे आए हो गया सारा मिटिया मीट जल गई रस्सी गई न एठ नौ दिन चले अढ़ाई कोस वही हेकड़ी गई न ऐठ ज्ञानी ध्यानी बात बतावे तीर नहीं तो चल जावे मुंह की मांगी मौत न मिलती पास कुएं के प्यासा आवे कहते सभी लोग सुजान दीवारों के होते कान अपनी करनी पार उतरनी बात न समझे वह नादान बात न समझे वह नादान अभी, अभी आप, आप सुन रहे, रहे थे, थे। मोहारो पर, पर आधारित कविता, कविता। वाचक स्वर पर भारती परिमल